से सावे समय गोयम मे तिन्नोशी अणव किं पुण्यचि थी तिर मांगो अभी तुर पारम गमी समयम गोयमा मापमाइये जैसे कमल शरद काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता और अलिप्त रहता है वैसे ही संसार से अपनी समस्त आसक्तियाँ मिटाकर सब प्रकार के स्नेह बंधनों से रहित हो जा अतः गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर तू इस प्रपंच में विशाल संसार समुद्र को तैर चुका है भला किनारे पहुँच तू क्यों अटक रहा है उस पार पहुँचने के लिए शीघ्रता कर हे गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर जैसे कमल शरदकाल के निर्मल जल को भी नहीं छूता और अलिप्त रहता है कमल को देखा आपने कमल हमारा बड़ा पुराना प्रतीक है महावीर बात करते कृष्ण बात करते बुद्ध बात करते उनकी बातों में कितने ही फर्क पड़ते हो लेकिन कमल जरूर आ जाता है इस मुल्क में तीन बड़े धर्म पैदा हुए हिंदू जैन बौद्ध और फिर सैकड़ों महत्वपूर्ण संप्रदाय पैदा हुए लेकिन अब तक एक सदगुरु ऐसा नहीं हुआ जो कमल को भूल गया हो कमल की बात करनी ही पड़ती कुछ मामला है कुछ एक सबके भीतर सब धर्मों की आवाज के भीतर दौड़ता हुआ एक स्वर है चाहे कोई भी हो सिद्धांत अलिप्ता मार्ग है इसलिए कमल की बात आ जाती भारत के बाहर जिन मुल्कों में कमल नहीं होता उन मुल्कों के सदगुरुओं को बड़ी कठिनाई रही कोई उदाहरण नहीं है उनके पास सन्यासी का कि सन्यासी का क्या अर्थ है सन्यासी का अर्थ है कमलवत। कमल के पत्ते पर बूंद गिरती है पानी की पड़ी रहती मोती की तरह चमकती जैसी पानी में भी कभी नहीं चमकी थी वैसा कमल के पत्ते पर चमकती मोती हो जाती जब सूरज की किरण पड़ती तो कोई मोती भी क्या फीका हो जाए वैसी कमल के पत्ते पर बूंद चमकती लेकिन पत्ते को कहीं छूती नहीं पत्ता अलिप्त ही बना रहता है ऐसी चमकदार बूंद ऐसा मोती जैसा अस्तित्व उसका और पत्ता अलिप्त बना रहता है भागता भी नहीं छोड़ के पानी को पानी में ही रहता है पानी में ही रहता है पानी में ही उठता है पानी के ही ऊपर जाता है और कभी छूता नहीं अछूता बना रहता है कुआरा बना रहता है एक अलिप्तता का जो भाव है ये संसार के बीच सन्यास का अर्थ है इसलिए कमल प्रतीक हो गया पर कमल एक और कारण से भी प्रतीक है मिट्टी से पैदा होता है गंदे कीचड़ से पैदा होता है ऊपर उठ जाता और कमल हो जाता है। कमल में और कीचड़ में कितना फासला है जितना फासला हो सकता है दो चीजों में कहा कमल का निर्दोष अस्तित्व कहां कमल का सौंदर्य और कहा कीचड़ पर कीचड़ से ही कमल निर्मित होता है इस कारण भी कमल की बड़ी मीठी चर्चा जारी रही सदियों सदियों तक आदमी संसार में पैदा होता है कीचड़ में पर कमल हो सकता है कीचड़ में ही पैदा होना पड़ता है चाहे महावीर हो चाहे बुद्ध हो कीचड़ में ही पैदा होते हैं चाहे आप हो चाहे कोई हो सभी को कीचड़ में पैदा होना पड़ता है संसार कीचड़ है थोड़े से लोग इस कीचड़ के पार जाते हैं और कमल हो जाते वे ही लोग इस कीचड़ के पार जाते हैं जो अलिप्तता को साध लेते हैं लिप्तता ही कीचड़ के पार जाने की डंडी उससे ही वे दूर हो पाते कीचड़ नीचे रह जाती कमल ऊपर आ जाता है जिस दिन कमल ऊपर आ जाता है कमल को देख के कीचड़ की याद भी नहीं आती कभी कमल आपको दिखाई पड़े कीचड़ की याद आती वो याद भी नहीं आती इसलिए बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी जीसस के मानने वाले कहते हैं कि जीसस सामान्य संभोग से पैदा नहीं हुए कुआरी मां से पैदा हुए ये बात बड़ी मीठी और बड़ी गहरी है असल में जीसस को देख के ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि दो व्यक्तियों की काम वासना से पैदा हुए कमल को देख के कहा कीचड़ का ख्याल आता है। जीसस को देख के ख्याल नहीं आता कि दो व्यक्ति जानवरों की तरह काम वासना में गुथ गए हों और उनके शरीर की बेचैनी और उनकी हड़ शरीर की अस्तव्यस्तता अराजकता पशुता और उनके शरीर की वासना की दुर्गंध की कीचड़ से जीसस पैदा हुआ कमल को देख के कीचड़ का ख्याल ही भूल जाता है और अगर हमें पता ही ना हो कि कीचड़ कमल से पैदा होता है और जिस आदमी ने कभी कीचड़ न देखी हो और कमल ही देखा हो वो कहेगा ये असंभव है कि ये कमल और कीचड़ से पैदा हो जाए इसलिए जीसस को देखकर अगर लोगों को लगा हो कि ऐसा व्यक्ति कुआरी माँ से ही पैदा हो सकता है तो वो लगना वैसा ही है जैसा कमल को देख के किसी को लगे कि ऐसा कमल जैसा फूल तो मक्खन से ही पैदा हो सकता है कीचड़ से नहीं लेकिन मक्खन से कोई कमल पैदा नहीं होता अभी तक कोई मक्खन कमल पैदा नहीं कर पाया कमल कीचड़ से ही पैदा होता है असल में पैदा होने का ढंग कीचड़ में ही संभव है इसलिए हमने कहा जो एक दफे कमल हो जाता फिर वह दोबारा पैदा नहीं होता क्योंकि दोबारा पैदा होने का कोई उपाय नहीं रहा अब वो कीचड़ में नहीं उतर सकता इसलिए दोबारा पैदा नहीं हो सकता इसलिए हम कहते हैं उसकी जन्म जन्म की यात्रा समाप्त हो जाती जिस दिन व्यक्ति कमल हो जाता कमल तक यात्रा है कीचड़ की। कीचड़ कमल हो सकती है लेकिन फिर कमल कीचड़ नहीं हो सकता वापिस गिरने का कोई उपाय नहीं इसलिए भी कमल बड़ा मीठा प्रतीक हो गया अगर हम भारतीय चेतना का पूर्वी चेतना का कोई एक प्रतीक खोजना चाहे तो वो कमल है महावीर कहते हैं जैसे कमल सरत काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता बड़ी मजे की बात कही गंदे जल को तो छूता ही नहीं निर्मल सरत काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता जिसको छूने में कोई हर्जा भी ना होगा लाभ भी शायद हो जाए उसको भी नहीं छूता छूता ही नहीं लाभ हानि का सवाल नहीं है गंदे और पवित्र का भी सवाल नहीं है छूना ही छोड़ दिया है पाप को तो छूता ही नहीं पुण्य को भी नहीं छूता शरत काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता जैसे कमल अलिप्त तो रहता है वैसे ही संसार से अपनी समस्त आसक्तियां मिटाकर सब प्रकार के स्नेह बंधनों से रहित हो जा गौतम वो गौतम को कह रहे हैं कि ऐसा ही तू भी हो जाए जहां जहां हमारा स्नेह है वहां वहां स्पर्श है स्नेह हमारे छूने का ढंग है जब आप स्नेह से किसी को देखते हैं छू लिए चाहे कितने ही दूर हो एक आदमी क्रोध से आके छुरा मार दे आपको तो भी छूता नहीं छुरा उस आपकी छाती में चला जाए लहु लुहान हो जाए सब तो भी आपको छूता नहीं दूर है बहुत और एक आदमी हजारों मील दूर हो और आपकी याद आ जाए स्नेह सिक्त तो छू लेता है उसी वक्त इतने स्पर्श इस है जब आप इसने से किसी की तरफ देखते हैं तब आपने आलिंगन कर ही लिया छू चु लिया छूना हो गया मन छू ही गया महावीर कहते हैं जब तक ये स्पर्श चल रहा है बाहर यह आकांक्षा चल रही है कि किसी का स्पर्श सुख देगा यही स्नेह का अर्थ है थे। तब तक व्यक्ति संसार में ही होगा सन्यास में नहीं हो सकता जब तक कमल कीचड़ को छूने को आतुर है तब तक दूर कैसे जाएगा उठेगा कीचड़ से पार कैसे जब तक कमल खुद ही छूने को आतुर है तब तक मुक्त कैसे होगा इसने बंधन है जहां जहां हम छूने की आकांक्षा से भरते हैं जहां जहां हम दूसरे को दूसरे में दूसरे से सुख पाने की आकांक्षा से भरते हैं वहां वहां हम लिप्त हो जाते हैं असल में जहां दूसरा महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है वहीं हम लिप्त हो जाते हैं जहां दूसरे पर ध्यान जाता है वहीं हम लिप्त हो जाते हैं। आपका ध्यान चारों तरफ तलाश करता रहता है किसको देखें किसको छुए आपका ध्यान चारों तरफ दौड़ता रहता है जैसे अखस के पंजे चारों तरफ ढूंढते रहते हैं किसी को पकड़ने को आपका ध्यान आपकी सारी इंद्रियों से बाहर जाके तत्पर रहता है किसको छूएं? आप अपने को रोकते होंगे संभालते होंगे जरूरी है उपयोगी है सुविधापूर्ण है लेकिन आपका ध्यान भागता रहता है चारों तरफ आप अपने मन की खोज करेंगे तो पाएंगे कहां-कहां आप लिप्त हो जाना चाहते हैं कहां-कहां आप छू लेना चाहते हैं ये जो भागता हुआ चारों तरफ बहता हुआ मन है आपका ये जो सारे संसार को छू लेने के लिए आतुर मन है आपका बारुन ने कहीं कहा है कि एक स्त्री से नहीं चलेगा मन तो सारी स्त्रियों को ही भोग लेना चाहता है रिलके ने अपने गीत में खड़ी लिखी है और कहा है कि यह नहीं है कि एक स्त्री को मैं मांगता हूं एक स्त्री के द्वारा मैं सारी स्त्रियों को मांगता हूं और ऐसा भी नहीं है कि सारी स्त्रियों को भोग लू तो भी तृप्त हो जाऊंगा तब भी मांग जारी रहेगी छूने की मांग है वो फैलती चली जाती है स्त्री हो या पुरुष हो धन हो या मकान हो वो फैलती चली जाती महावीर कहते हैं अलिप्त हो जा समस्त आसक्तियां मिटाकर सब तरफ से अपने स्नेह बंधन को तोड़ ले ये जो फैलता हुआ वासना का विस्तार है इसे काट दे ये कैसे कटेगा तो महावीर कहते हैं गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मतकर्ष प्रमाद का है बेहोशी प्रमाद का अर्थ है गैर ध्यान पूर्वक जीना प्रमत मूर्छा में ये जब जब भी हम संबंध निर्मित करते हैं स्नेह है के तब तब मूर्छा में ही निर्मित करते हैं यह कोई होश में निर्मित नहीं करते वक जो व्यक्ति जिएगा वो कोई स्नेह के बंधन निर्मित नहीं करेगा इसका ये मतलब नहीं है कि वो पत्थर हो जाएगा और उसमें प्रेम नहीं होगा सच तो ये है कि उसी में प्रेम होगा लेकिन उसका प्रेम अलिप्त होगा ये कठिनतम घटना है जगत में प्रेम का और अलिप्त होना महावीर जब गौतम को यह कह रहे हैं तो यह बड़ा प्रेमपूर्ण वक्तव्य है कि गौतम तू ऐसा कर कि तू मुक्त हो जा तू ऐसा कर गौतम कि तू पार हो जाए इसमें प्रेम तो भारी है लेकिन स्नेह जरा भी नहीं मोह जरा भी नहीं अगर गौतम मुक्त नहीं होता तो महावीर छाती पीट के रोने वाले नहीं है अगर गौतम मुक्त नहीं होता तो ये कोई महावीर की चिंता नहीं बन जाएगी अगर गौतम महावीर की नहीं सुनता तो इससे महावीर कोई परेशान नहीं हो जाएंगे महावीर जब गौतम से कह रहे हैं कि तू मुक्त हो जा और यह करुणापूर्ण वचन बोल रहे हैं तब वे ठीक कमल की भांति है जिस पर पानी की बूंद पड़ी बिल्कुल निकट है बूंद और बूंद को यह भ्रम भी हो सकता है कि कमल ने मुझे छुआ और मैं मानता हूं बूंद को होता ही होगा ये भ्रम क्योंकि बूंद ये कैसे मानेगी कि जिस पत्ते पर मैं पड़ी थी उसने मुझे छुआ नहीं जिस पत्ते पर मैं रही हूं जिस पत्ते पर मैं बसी हूं जिस पत्ते पर मेरा निवास रहा उस पत्ते ने मुझे नहीं छुआ यह बूंद कैसे मानेगी बूंद को यह भ्रम होता ही होगा कि पत्ते ने मुझे छुआ पत्ता बूंद को नहीं छूता है गौतम को भी लगता होगा कि महावीर मेरे लिए चिंतित हैं। महावीर चिंतित नहीं है महावीर जो कह रहे हैं इसमें कोई चिंता नहीं है सिर्फ करुणा है ध्यान रहे करुणा अपेक्षा रहित प्रेम है मोह अपेक्षा से परिपूर्ण प्रेम है अपेक्षा जहां है वहां स्पर्श हो जाता है जहां अपेक्षा नहीं है वहां कोई स्पर्श नहीं होता प्रमाद है स्पर्श का द्वार आसक्ति का द्वार मूर्छित कभी आपने ख्याल किया जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो होश में नहीं रह जाते बेहोशी पकड़ लेती बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसका कारण ठीक वैसा ही है जैसा शराब पी के आपके पैर डगमगाने लगते वैसा ही है या एलएसडी मारिजुआना लेकर जगत बहुत रंगीन मालूम होने लगता है एक साधारण सी स्त्री या एक साधारण सा पुरुष जब आप उसके प्रेम में पड़ जाते हैं तो एकदम अपसरा हो जाती देवता हो जाता एक साधारण सी स्त्री अचानक जिस दिन आप प्रेम में पड़ जाते कल भी इस रास्ते से गुजरी थी परसों भी इस रास्ते से गुजरी थी हो सकता है बचपन से आप उसे देखते रहे हो और कभी नहीं सोचा था कि ये स्त्री अप्सरा है अचानक एक दिन कुछ हो जाता है आपके भीतर आपको भी पता नहीं चलता क्या होता है और एक स्त्री अप्सरा हो जाती उस स्त्री का सब कुछ बदल जाता है मेटमोरफोसिस हो जाती उस स्त्री में आपको वो सब दिखाई पड़ने लगता है जो आपको कभी दिखाई नहीं पड़ा था सारा संसार उस स्त्री के आसपास इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता था सारे सपने उस स्त्री में पूरे होते मालूम होने लगते सारे कवियों की कविताएं एकदम फीकी पड़ जाती है ये स्त्री काव्य हो जाती क्या हो जाता है बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपके शरीर में भी सम्मोहित करने के केमिकल्स कोई आदमी ऊपर से एलएसडी ले लेता है एलएसडी लेते से ही जब हफ्ते ने एलएसडी लिया तो वो जिस कुर्सी के सामने बैठा था वो कुर्सी एकदम इंद्रधनुषी रंगों से भर गई लिया एलएसडी भीतर एक केमिकल डाला उससे सारी आंखें आच्छादित हो गईं। कुर्सी साधारण कुर्सी जिसको उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था जो उसके घर में सदा से थी वो उसके सामने रखी थी उस कुर्सी में से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी वो कुर्सी एक इंद्रधनुष बन गई हक्सले ने लिखा है कि उस कुर्सी से सुंदर कोई जीजी नहीं थी उस क्षण में ऐसा मैंने कभी देखे नहीं था हक्सले ने लिखा है कि क्या कबीर ने जाना होगा अपनी समाधि में क्या एक हार्ट को पता चला होगा जब वो कुर्सी ऐसी रंगीन हो गई स्वर्गी हो गई देवताओं के स्वर्ग की कुर्सियां फीकी पड़ गईं, सारा जगत ओछा मालूम पड़ने लगा क्या हो गया उस कुर्सी को उस कुर्सी को कुछ नहीं हुआ कुर्सी अब भी वही है हक्सले को कुछ हो गया हक्सले को भीतर कुछ हो गया वो जो भीतर केमिकल गया है खून में दौड़ गया है उसने हक्सले की मनोदशा बदल दी हक्सले अब सम्मोहित है अब यह कुर्सी अपसरा हो गई छ घंटे बाद जब नशा उतर गया एल का कुर्सी वापस कुर्सी हो गई कुर्सी कुर्सी थी ही हक्सले वापस हक्सले हो गए फिर कुर्सी साधारण इसलिए हनीमून के बाद अगर स्त्री साधारण हो जाए पुरुष साधारण हो जाए तो घबराना मत कुर्सी कुर्सी हो गई कोई आदमी सुहागरात में ही जिंदगी बिताना चाहे तो गलती में पूरी भी रात भी सुहागरात हो जाए तो जरा कठिन है कब नशा टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता मुला नसरुद्दीन स्टेशन पर खड़ा था पत्नी को विदा कर रहा था गाड़ी छूट गई किसी परिचित ने पूछा कि नसरुद्दीन पत्नी कहां जा रही मुल्ला ने कहा हनीमून पर सुहागरात पर मित्र थोड़ा हैरान हुआ उसने कहा क्या कहते हो तुम्हारी ही पत्नी है ना मुल्ला ने कहा मेरी ही है तो अकेली कैसे जा रही हनीमून पर तो मुला ने कहा हम पिछले साल हनीमून पर हो ये सस्ता भी था अलग अलग जाना सुविधा भी था और फिर मैंने सुना है कि हनीमून के बाद विवाह फीका हो जाता तो हम अलग अलग हो आए ताकि विवाह जो है फीका ना हो। <laughs> हनीमून पर हो भी आए हैं नियम नियमानुसार और हनीमून अभी हुआ भी नहीं वो जो हनीमून वो जो सुहागरात है उसमें जो दिखाई पड़ता है वो आपके भीतर के केमिकल्स ही है इसलिए बहुत ख्याल रखें जहां अमेरिका में या यूरोप में शादी के पहले यौन के संबंध निर्मित होने लगे हैं वहां हनीमून त्रुट हो गया वो हनीमून पैदा होता था अगर 20-25 वर्ष की उम्र तक आपने अपनी काम ऊर्जा को संग्रहित किया हो तो ही वे केमिकल्स निर्मित होते थे संग्रह के कारण जो एक स्त्री और एक पुरुष को देवी और देवता बना देते थे वो संग्रहित ही नहीं होते इसलिए हनीमून वैसे ही साधारण होता है जैसा कि साधारण रोज के दिन होते हैं। हमारे भीतर रासायनिक उपक्रम है जैविक विज्ञान के अनुसार जिससे हम सम्मोहित होते रहते हैं। जब आप एक स्त्री के प्रेम में गिरते हैं तो आप मूर्छित हैं इसे महावीर ने प्रमाद कहा है जिसको जीव विज्ञानी बेहोशी के रासायनिक द्रव्य कहता है उसको महावीर ने प्रमाद कहा है आप बेहोश हो जाते हैं इस बेहोशी को जो नहीं तोड़ता रहता है निरंतर वो आदमी कभी भी कमलवत नहीं हो पाएगा और जो कमलवत नहीं हो पाएगा वो इस कीचड़ में कीचड़ ही रहेगा इस कीचड़ के जगत में उसे फूल के होने का आनंद उपलब्ध नहीं हो सकता उसे कीचड़ की ही पीड़ा झेलनी पड़ेगी प्रमाद मिटता है ध्यान से ध्यान प्रमाद के विपरीत है ध्यान का अर्थ है होश जो भी करें होश से करना अगर प्रेम भी करें तो होश से करना यह कठिन मामला है न चोरी हो सकती होश से न क्रोध हो सकता होश से न प्रेम हो सकता होश से बेहोशी उनकी अनिवार्य शर्त है बेहोश हो तो ही वे होते हैं इसलिए अंग्रेजी में शब्द अच्छा है हम कहते हैं कि कोई आदमी प्रेम में गिर गया वन हैज फॉलन इन लव कहना चाहिए वन हैज राइजन इन लव कहते हैं गिर गया बेचारा वो गिर गया ठीक ही कहते हैं क्योंकि बेहोशी कार्थ है गिर जाना होश खो दिया सिर गमा दिया इसलिए प्रेमी सबको पागल मालूम पड़ता है इसका ये मतलब नहीं जब आप प्रेम में गिरेंगे तब आपको पागलपन पता चलेगा तब आपको सारी दुनिया पागल मालूम पड़ेगी आप भर समझदार मालूम पड़ेंगी और सारी दुनिया आपको पागल समझेगी ऐसा नहीं कि इनकी कोई बुद्धि बढ़ गई है ये भी गिरते रहे गिरेंगे लेकिन जब तक नहीं गिरे तब तक, तक वो समझते हैं देखते हैं किसके पैर डगमगा रहे हैं कौन बेहोशी में चल रहा है आसक्ति प्रमाद है ध्यान अनासक्ति है कितने होश से जीते एक एक पल होश में रह गौतम इस प्रपंच में विशाल संसार समुद्र को तैर चुका तू भला किनारे पहुंचकर तू क्यों अटक रहा है महावीर कहते हैं गौतम तेरा इसने मुझसे अटक गया है अब तू मुझे प्रेम करने लगा है यह भी छोड़ पत्नी का पति का मित्र का स्वजन का मोह छोड़ दिया यह गुरु का मोह भी छोड़ ये इसने हिम्मत बना आसक्ति मत बना उस पार पहुंचने के लिए शीघ्रता कर, हे गौतम क्षण मात्र भी प्रमात मत मतकर्ष एक क्षण को भी बेहोश मत जी उठ तो जानते हुए उठ कि तू उठ रहा है बैठ तो जानते हुए बैठ कि तू बैठ रहा है श्वास भी ले तो जानते हुए ले कि तू श्वास ले रहा है ये श्वास भीतर गई तो महावीर ने कहा है जान की भीतर गई ये श्वास बाहर गई तो जान की बाहर गई तेरे भीतर कुछ भी ना हो पाए जो तेरे बिना जाने हो रहा है ये कठिनतम साधना है लेकिन एकमात्र साधना है अनेक अनेक रास्तों से लोग इसी साधना पर पहुंचते हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक क्षण भी बेहोशी नहीं करता और निरंतर होश का चेष्टा में लगा रहता है भोजन करे तो होस पूर्वक बिस्तर पर लेटने जाए तो होश पूर्वक करवट ले तो रात में होश पूर्वक इतना जो होश से जीता है धीरे धीरे धीरे होश सघन हो जाता है इंटेंस हो जाता है और जब होश सघन होता है तो अंतर ज्योति बनती है होश की सघनता ही भीतर की ज्योति है होश का बिखर जाना ही भीतर का अंधकार है जितना होश सघन हो जाता है उतने हम प्रकाशित हो जाते हैं। और यह प्रकाश भीतर हो तो फिर आसक्ति निर्मित नहीं होती अंधेरे में निर्मित होती है यह प्रकाश भीतर हो तो आपको मिल गई वो वो व्यवस्था जिससे कीचड़ से कमल अपने को दूर करता जाएगा होश बीच की डंडी है जिससे कीचड़ से कमल दूर चला जाता है पार हो जाता है फिर कुछ भी उसे स्पर्श नहीं करता फिर वो अस्पर्शित और कुरा रह जाता है। कमल का कुआरापन सन्यास है आज इतना ही पांच मिनट रुके कीर्तन करें